रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक एक सौ ग्यारहवा भाग की मदद से उन्नीस सौ में हैदराबाद सरकार द्वारा दिए वजीफे के कारण वेणुबू हार्वर्ड विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए चले गए हार्वर्ड में वेणुपू ने अपने आप को बहुत काबिल और प्रेरक लोगों के बीच पाया हार्वर्ड आने के चंद महीनों के भीतर ही ने एक नया पुच्छल तारा खोज निकाला। आकाश के सामान्य चित्रों को देखते हुए उन्हें एक फोटो प्लेट पर कुछ अलग सा नजर आया इस प्रकार अपने साथियों के साथ वेणु ने इस नए पुच्छल तारे को खोजा जिसे उसको खोजने वालों के नाम पर बोक न्यू नाम दिया गया उनकी इस खोज के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ द पैसिफिक ने दुपू को डोहोए कॉमेट पदक से सम्मानित किया उन्नीस में पी समाप्त करने के बाद वेणु बपू पहले भारतीय थे जिन्हें खगोल शास्त्र आरोप शोध कार्य के लिए प्रतिष्ठित कार्नेगी मेडन फेलोशिप मिली इस वजह से उन्हें माउंट पालोमार स्थित दुनिया की सबसे बड़ी 200 इंच व्यास की दूरबीन पर काम करने का सु अवसर प्राप्त हुआ यहां उन्होंने तारा वन विज्ञान की चुनौतीपूर्ण समस्याओं का हल खोजने का प्रयास किया रेट नामक तारों पर उनके गहन शोध ने उन्हें पूरे विश्व में इस विषय के विद्वान के रूप में स्थापित कर दिया उन्नीस में वेणु बपू भारत लौटे उस समय भारत में खगोल शास्त्र पर शोध करने की सुविधाएं बेहद पिछड़ी हुई थी और देश में उपलब्ध सबसे बड़ी दूरबीन पंद्रह इंच व्यास का दूरवेक्षण यंत्र था उन्नीस सौ चौवन में वेणुपू ने वाराणसी स्थित वेदशाला में प्रमुख खगोलशास्त्री के रूप में कार्य शुरू किया वेदशाला बेहतर स्थान पर ले जाने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को राजी किया। ने इसके लिए नैनीताल के पास एक उपयुक्त पहाड़ी चुनी कुछ ही सालों में उन्होंने वहा कई युवा एवं प्रेरित वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया जिन्होंने बाद में देश में खगोल शास्त्र के विकास में अहम भूमिका निभाई 1960 में भारत सरकार के आग्रह पर 170 साल आग्रहनाल वेदशाला के सबसे युवा निदेशक बने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्रह सो में इसे मद्रास में स्थापित किया था और फिर उसे 1899 में कोडेकैनल स्थानांतरित किया था इससे पहले प्रतिष्ठित खगोलशास्त्री जैसे एन आर पोगसन और एवरशोड प्रभाव के लिए प्रसिद्ध जान एवरशेड इस संस्था के निदेशक रह चुके थे वेणु बपो ने यहाँ पर उपकरण निर्माण और प्रकाश विज्ञान की एक कार्यशाला स्थापित की इसमें कई छोटे दूरबीने और वर्णक्रमलेखी निर्मित उन्होंने पुराने सौर दूरबीनों में जटिल इलेक्ट्रॉनिकी का समावेश कर सूर्य का अध्ययन करने के लिए उनकी क्षमता को बढ़ाया कोड़ाई केनाल में शास्त्र पर शोध कार्य करने वाली एक संपूर्ण संस्था और एक वेदशाला के वेणुप्पू के सपने ने आकार लेना शुरू किया